शिवानंद स्मृति संग्रह स्फुट स्मृति कथा स्वामी बोधात्मानंद उन्नीस सौ बाईस ईस्वी जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में एक दिन मैं सुबह विसन्न चित्त से बेलूर मठ में पहुंचा, वहाँ का वातावरण शांत था ऊपर ठाकुर घर और पास ही पवित्र गंगा एक साधु से पूछने पर पता चला कि मठ के अध्यक्ष पूज्यपाद महापुरुष महाराज ऊपर के कमरे में ही हैं क्या वे मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति से वार्तालाप करेंगे ऐसा संकोच मन में था किंतु संन्यासी ने आश्वासन देते हुए कहा इसीलिए तो वे लोग देह धारण किए हुए हैं ऊपर जाओ किंतु आज देर हो गई है उनके स्नान आदि का समय हो गया है उस दिन मैं लौट आया दूसरे दिन मठ कुछ पहले पहुँचा साधु की बात में भरोसा कर मैंने ऊपर महापुरुष महाराज के कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रणाम किया बातचीत के प्रसंग में साधु होने की इच्छा भी मैंने प्रकट की किंतु उस समय उन्होंने सम्मति नहीं दी क्योंकि मेरा मन तैयार नहीं था कुछ देर बातचीत होने के बाद मैंने जब उससे यह कहा कि मैं कलकत्ते में सत्संग के अभाव से कैसे रहूंगा तो उन्होंने बताया यदि ऐसा कहो तो मैं एक चिट्ठी लिखे देता हूं इतना कहकर वे तुरंत तखत पर से उठे और कुर्सी पर बैठकर मेरे लिए कलकत्ता स्टूडेंट्स होम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य महाराज के नाम एक पत्र लिखकर मेरे हाथ में दिया महापुरुष की अंतर्दृष्टि अपने मन को दुर्बलता उनकी अहेतुक कृपा और सहानुभूति की बात सोचते हुए उस दिन मैं कलकत्ता लौट आया कुछ दिन आने जाने के अनंतर एक दिन महापुरुष जी ने मुझसे कहा तुम मास्टर महाशय के पास जाओ मैंने पूछा मास्टर महाशय कौन हैं उन्होंने कहा मास्टर महाशय ठाकुर के भक्त और प्रसिद्ध श्री रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ के लेखक हैं तुम उनके पास जाना बहुत आनंद मिलेगा इतना कहकर एक ब्यौहित लिफाफे के ऊपर मास्टर महाशय का नाम और पता लिख दिया मैं वह लेकर एक दिन एम एमहर्स्ट स्ट्रीट के मार्टन इंस्टीट्यूशन में मास्टर महाशय से जाकर मिला फिर क्रमशः उनके साथ मिलकर मैं अत्यंत आनंद पाने लगा मास्टर महाशय ने एक दिन कहा साधु दर्शन ही पुण्य है बट साधु एट हीज बेस्ट वैन इज मेडिटेटिंग वन विथ गाड किंतु साधु का वही भाव श्रेष्ठ है जब वे ध्यान मग्न होकर श्री भगवान के साथ मिलकर एक ही एक हो जाते हैं उन्होंने अपना दाहियाना हाथ हिलाकर इस ढंग से उन बातों को कहा मैं अत्यंत प्रभावित हूँ ध्यानस्थ साधु को देखने की आकांक्षा से अभिभूत हो गया फलता स्टीमर का एक मासिक टिकट खरीदकर कर एमहर्ष्ट स्ट्रीट और बहु बाजार के मिलन स्थान में रोज भोर चार बजे रवाना होकर पैदल जगन्नाथ घाट में पहुंचने लगा और वहां से छः बजे के समय स्टीमर पकड़कर मठ में आने लगा कार्तिक का महीना था किसी दिन ध्यान घर में ध्यानरत किसी साधु को देख लेता तो इतना आनंद होता था मानो स्वर्ग हाथ में पा गया हूँ इसी तरह दूसरे साधुओं को भी मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगा यह मेरे लिए बहुत आवश्यक था मेरे विद्यालय के एक पुराने मित्र से मित्र थे जिनकी प्रेरणा से और जिनके साथ मैं निकट के अनेक तीर्थों में गया तथा अनेक साधुओं का दर्शन किया था वे ही मुझे इससे पहले एक दिन एक सर्वश्रेष्ठ साधु को दिखाने के लिए लाए मठ मिशन के प्रथम अध्यक्ष श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ही उनके लक्षित साधु थे मित्र की कृपा से 1922 सौ ईस्वी में श्री ठाकुर के उत्सव के दिन पूजनी ब्रह्मानंद जी महाराज का एक दिन के लिए दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस समय मठ में पहले जहाँ दुर्गा पूजा होती थी उस दिन वहीं काली कीर्तन हो रहा था श्री महाराज उस समय खड़े होकर वह कीर्तन सुन रहे थे उनके पैरों की सुदृढ़ मांसपेशी धोती घुटनों की ओर कुछ उठी हुई सिर में कान तक ढकने वाली टोपी पश्चिम मुख होकर वे खड़े थे उस समय ऊपर जाने के लिए वे तैयार थे उसी अवस्था में उनका दर्शन कर मुझे बहुत ही आनंद मिला उनके दिव्य मूर्ति आज भी मेरे हृदय में अंकित है जिस मित्र की कृपा से मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था वही मित्र बाद में इस प्रकार की धारणाओं से कि यहाँ के साधु आचारवान नहीं हैं निरामिष भोजी नहीं हैं दिन में सोते हैं इत्यादि कारणों से इधर नहीं आना चाहता था मेरी भी वही दशा हो सकती थी किंतु पूजनी महापुरुष महाराज के निर्देशानुसार मास्टर महाशय का सत्संग प्राप्त कर मैं साधुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना सीख गया मठ का सामान विशेष रूप से मंदिर आदि की देख रेख के प्रति महापुरुष महाराज की अत्यंत सावधान दृष्टि थी उसे मैं एक दिन की घटना से अच्छी तरह समझ गया उस समय श्री सि के उत्सव में दो तीन दिन बाकी थे मंदिर में अभी अभी सफ़ेदी की गई थी कलकत्ते से आकर मैं मां के मंदिर में बैठा था इसी समय एक दूसरा व्यक्ति वहां आया वह मंदिर में पूजा का या प्रार्थना करेगा सोचकर मैं वहां से हटकर थोड़ी दूर पर गंगा किनारे जाकर बैठ गया और गंगा का दर्शन करने लगा उस समय तक बंधा घाट नहीं बना था जमीन पर ही मैं बैठा था कुछ देर बाद मंदिर की ओर दृष्टि जाने से दिखाई पड़ा कि वह मनुष्य मंदिर की दीवाल पर कुछ लिख रहा है उसका वह कृत्य मुझे पसंद नहीं आया किंतु उसी समय मुझसे उसे रोकने योग्य बुद्धि या साहस नहीं हुआ थोड़ी देर बाद आकर मैंने देखा कि वह मंदिर के किवाड़ और सामने की दीवार पर भी कुछ लिख रहा है मेरे मंदिर के ऊपर बरामदे में चढ़ते ही वह मठ की ओर चला गया एक दो साधुओं की दृष्टि मैंने आकर्षित करने की चेष्टा की किंतु कोई फल ना हुआ बाद में मैं दुख चित्त हो पूजनी महापुरुष महाराज के कमरे में गया वे कुर्सी पर बैठे पूजनी राम लाल दादा के साथ वार्तालाप कर रहे थे बातचीत में रामलाल दादा ने कहा आजकल मठ में ऐसे भी लोग आते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं दिखाई पड़ती है मौका पाकर मैंने कहा हाँ महाराजे अभी एक व्यक्ति माँ के मंदिर पर कुछ लिख गया है इतना सुनते ही माँ पर उस महाराज तुरंत उठे और सिर पर टोपी लगा छड़ी हाथ में लिए निकल पड़े मेरी बात का ऐसा फल होगा यह मैं सोचा भी नहीं था माँ के मंदिर में कोई कुछ लिखा गया है ऐसा कहते कहते वे मंदिर की ओर जाने लगे उनका वह भाव देखकर कोई कोई साधु भी उनके साथ साथ चले वहाँ मंदिर की स्वच्छ दीवार पर कोयले से लिखा देखकर वे अत्यंत असंतुष्ट होकर कठो शब्द कहने लगे और मुझे दिखाकर उन्होंने कहा यह एक बुद्धू लड़का था कि उसे नहीं रोका तुरंत ही वह दाग पोछकर साफ कर दिया गया मैं मन ही मन सोचने लगा यदि वह व्यक्ति दिखाई पड़े किंतु नहीं दिखाई पड़ा उसके पश्चात उत्सव के दिन डरते हुए मैं महापुरुष महाराज के कमरे में गया वह बात उठे, किंतु उस समय उनकी वह उग्र मूर्ति नहीं थी बहुत शांत भाव से ही उन्होंने कहा क्या उसे पान पर मैं मार डालता पाने पर मार डालता केवल उसका दोष दिखा देता उनके इस शांत भाव की बात सुनकर मैं भी आश्वस्त हुआ क्रमशः जितने ही दिन बीतने लगे महापुरुष महाराज का पुण्य प्रभाव उतना ही हृदयंगम होने लगा साधु होने के मार्ग की विघ्न बाधा दूर हो गई दीक्षा लेने की इच्छा भी मन में जागी स्टूडेंट्स होम के जिस अध्यक्ष के पास उन्होंने प्रथम दिन मेरे ऊपर कृपा करके पत्र लिख दिया था उनके प्रति शनिवार के शास्त्र पाठ के समय मैं वह सुनने जाता था एक दिन वहां के एक साधु से मैंने पूछा क्या करने से उद्धार मिलता है उन्होंने झट उत्तर दिया यदि उद्धार पाना चाहते हैं तो महापुरुष महाराज का आश्रय लीजिए उस बात का मेरे हृदय पर प्रभाव पड़ा दूसरे दिन रविवार को मैं मठ पहुंचा महापुरुष जी से भेंट भी हुई किंतु तो दीक्षा की बात कहने का मौका इस बुद्धू लड़क लड़ लड़के को नहीं मिला क्रमशः संध्या हो आई अंतिम स्टीमर भी चला गया उस समय महाराज नीचे उतरकर ज्ञान महाराज के बरामदे में आए मैंने मौका देखकर भूमिका के बहाने कहा महाराज कई मास तक से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ क्या हुआ वह आप ही जानते हैं उन्होंने कहा फिर होगा क्या पुकारते चलो मैंने दीक्षा की प्रार्थना की वे भी प्रसन्न भाव से बोले फल आना उस समय अंतिम स्टीमर चला गया था अतः मैं पैदल लीलवा की ट्रेन पकड़कर कलकत्ता लौट आया दूसरे दिन वैसाख संक्रांति थी 1933 सौ उस दिन प्रातः काल ही मैं मठ पहुँचा पता लगा कि और भी कई व्यक्तियों की दीक्षा होगी याद है कि श्री श्री जगदीश चक्रवर्ती जो पूजनी महापुरुष महाराज की विशेष सेवा करते थे वे भी उस दिन दीक्षार्थी थे प्रथम उनकी दीक्षा हुई फिर मेरी बारी आई ठाकुर मंदिर में प्रविष्ट होकर मैंने देखा कि पूजनी महापुरुष महाराज उत्तर मुख होकर पद्मासन में उपविष्ट हैं क्रमशः दीक्षा समाप्त हुई उनके दीक्षा का अर्थ अपने स्थल बुद्धि से मैंने यह समझा कि योगा श्री, श्री श्री ठाकुर के चरणों में शिष्य को समर्पण करना है उनके असीम स्नेह का परिचय भी मुझे मिल गया दीक्षादान के अनंतर देखा उनके कमरे के दक्षिण छोटे बरामदे में रेलिंग के पास उनका एक नव दीक्षित शिष्य अपने हृदय की व्याकुल प्रार्थना निवेदित कर रहा है करुणाधारा से गुरु भी अभय आश्वासन देकर कहते हैं डर क्या है बेटा इसी से शांति मिलेगी अत्यंत आवेग और दृढ़ता के साथ उन्होंने शांति मिलेगी इस बात का उच्चारण किया उनके शुरू मुख से के श्रीमुख से ईश्वर संबंधी बात बहुत ही प्राण स्पर्शी तथा प्रकाशप्रद होती थी उनकी बात में अपूर्व प्रभाव था बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ वे श्री, श्री ठाकुर के संबंध में बोलते और आश्वासन देते थे उस समय शिष्य के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता था हृदय में विश्वास जागता और वह बल प्राप्त होता था कि दिन उनके कमरे में एक शिष्य से उन्होंने कहा भय क्या है जिसके आश्रम में आए हो ठाकुर जीवित देवता है वे सब ठीक कर देंगे एक दूसरे दिन आंगन में जहां पहले दुर्गा पूजा होती थी वहां एकांत में उसने पूछा पूछा गया कृष्ण काली आदि क्या एक हैं उन्होंने उत्तर दिया एक एक सब एक हैं बेटा नाम रूप के परे जाना होगा ईश्वर के प्रसंग में एक दिन उन्होंने कहा था सभी के भीतर वह एक ही भगवान है वृक्षलता तक में भी उन्हें पाना होगा बाद में उस विषय को और भी स्पष्ट करके एक पत्र में उन्होंने लिखा था अपने भीतर भगवान को उपलब्धि करने से समस्त प्राणियों तथा पदार्थों में वे विराजमान हैं ऐसा ज्ञान अपने आप उत्पन्न होगा अतः अपने में उनकी उपलब्धि करने की चेष्टा करो चक्षु की दृष्टि उनकी कृपा से बदल जाएगी वे बहुत ही दयालु तथा अहेतुक कृपा सिंधु हैं सन्यास के अन्तर पुनः प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था संन्यास शब्द का अर्थ है अभेद वह ज्ञान अपने आप आएगा एक दिन उनके कमरे में नित्य और लीला के संबंध में चर्चा हो रही थी उन्होंने कहा ठाकुर कहते थे लीला ऊपर फड़फड़ा रही है और नृत्य घोर धीर स्थिर गंभीर है बहुत ही गंभीर भाव के साथ उन्होंने उस दिन यह बात कही थी उसके साथ ऐसा भी कहा था अब ये बातें एक कान से सुनने पर दूसरे कान से निकल जाएगी भीतर चिन्मयी माँ है उनके जागने पर सब समझ सकोगे किसी तरह का प्रश्न बिना पूछे भी उनके पास उपस्थित रहने से अनेक ज्ञान की बातें सुनी जा सकती थी एक बार जन्मतिथि के अवसर पर वे अपने कमरे में बैठे थे तम्बाकू पी रहे थे पास की छत पर उनकी एक फोटो लेने का प्रबंध हो रहा था वे अपने आप बोल उठे निराकार की फिर फोटो मैं पास ही खड़ा था इसी कारण वह बात स्पष्ट सुन सका एक दिन उन्होंने कहा साधु कौन है बोलो तो बाद में स्वयं ही उसका उत्तर दिया यशमान द्विजते लोको लोकान नो द्विजते जय गीता बारह पंद्रह अर्थात जिससे दूसरे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो दूसरों के द्वारा भी उद्वेग प्राप्त नहीं होते वे ही साधु हैं एक बार मैं मठ में आया उनके कमरे में गया उन्होंने मेज पर के कुछ फल दिखाकर कहा इन्हें अमुक अमुक रोगी को दे आवो इससे रोगियों के प्रति भी उनकी वैसी कैसी दृष्टि थी उसे मैं समझ गया जब वे कथामृत ग्रंथ पढ़ते तो अंतर के गंभीरतम प्रदेश में डूब जाते थे संभवतः दक्षिणेश्वर की अभूतपूर्व मधुर स्मृतियां जीवित होकर उनके मानस पटल पर लिख उठती उस समय विशेष प्रयोजन होने पर बहुत कष्ट से वे उस ज्ञान भूमि से अपने मन को उतारते एक बार वे अपने कमरे में तख्त के दक्षिण ओर कुर्सी पर पश्चिम मुख होकर कथामृत पढ़ते पढ़ने में निर्दिष्ट निविष्ट थे मैंने जाकर एक विशिष्ट भक्त का प्रणाम कहा उन्होंने कुछ क्षणों के बाद धीरे धीरे मुंह उठाकर इन शब्दों का उच्चारण किया उसे मेरा आशीर्वाद देना युगावतार श्री श्री ठाकुर का काम कर सकना महान सौभाग्य की बात है श्रद्धा के साथ उस काम को पूरा करने के साधक का परम कल्याण होता है इस ढंग का निर्देश भी उनसे मिलता था एक बार देवघर से मैं मठ आ गया वहाँ से एक ब्रह्मचारी अपने शरीर और मन की दुर्बलता के कारण काम काज अच्छी तरह नहीं कर सकते थे पूज्य महापुरुष जी उनके साथ बातचीत करने में कुछ उत्तेजित हुए थे ब्रह्मचारी जब उनके कमरे से निकल आए तब मैं भीतर प्रविष्ट हुआ उन्होंने उसी ढंग से मुझसे पूछा किस ढंग से काम करना होता है बताओ तो सही उस समय मैं भी ब्रह्मचारी ही था ऐसे प्रश्न के लिए मैं तैयार नहीं था एक एक इस ढंग से पूछे जाने पर मैं ठीक उत्तर नहीं दे सका यह देखकर उन्होंने पुनः और भी जोर देकर कहा याद नहीं आता है क्यों तब मेरे मुंह से निकला प्रीविलेज सौभाग्य समझकर उन्होंने तुरंत कहा दैट इज इट दैट इज़ इट ठीक यही ठीक यही है विद्यापीठ के छोटे छोटे बालकों को कोई कष्ट न हो उस और हमारी दृष्टि आकर्षित कर उन्होंने कहा था इन्हें अपने भाई की तरह देखना बहुत दिनों बाद मठ में एक दिन छात्रों को कैसी दृष्टि लेकर पढ़ाना चाहिए इसका आभार देकर उन्होंने कहा था शिक्षक शिक्षा और छात्र एक है जानना यह भाव बहुत ही उच्च है किंतु लगता है मानो अहंकार छोड़कर संपूर्ण निष्काम होने का यही उत्तम मार्ग है शरीर में रहते हुए भी देह बुद्ध देहात्म बुद्धि रहित जीवन मुक्त पुरुषों के संबंध में ऐसी बात शास्त्रों में दिखाई पड़ती है महापुरुष महाराज के जीवन में अत्यंत रोग कष्ट के भीतर भी वह भाव स्पष्ट प्रकट हुआ था 1926 सौ की सरस्वती पूजा के समय वे देवघर विद्यापीठ के नए भवन के द्वारोद्घाटन के समय वहाँ आए थे और भी अनेक वृद्ध साधुओं ने उस समय वहाँ उपस्थित होकर शिशु शिक्षा प्रतिष्ठान का गौरव बढ़ाया था पूज्यपाद महापुरुष महाराज जिस अंतर्मुखी मन और स्थिर दृष्टि से धीरे धीरे मामा विह्वला से श्री ठाकुर को मूर्ति की छाती से लगाए नए भवन के एक कमरे में आए उस मूर्ति को वहां स्थापित किया तथा बाद में श्री श्री ठाकुर की आरती उतारी यह दृश्य सभी के हृदय में अंकित हो गया था उत्सव का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के कुछ दिनों बाद विद्यापीठ का एक नौकर दीक्षा लेने का आग्रह प्रकट करने लगा और तत्सबंधी व्यवस्था कर देने के लिए मुझसे अनुरोध करने लगा उस नौकर के ऊपर हमारा विश्वास था अतः एक दिन तीसरे पर जब महाराज टहलते हुए रसोई घर की ओर आए तो मैंने मौका समझकर उनसे यज्ञेश्वर की प्रार्थना निवेदित की सुनकर उन्होंने कहा हमारी फिर दीक्षा क्या है ठाकुर का नाम यह बात सुनकर थोड़ी दूर पर खड़ा यज्ञेश्वर अपने शुभ संस्कारवश बोल उठा वही तो चाहिए महाराज महाराज भी प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छा और दीक्षा का दिन फिर निश्चित कर दिया बाद में हमारे एक रसोइये ने भी उसी समय दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की उसके प्रति हमारी धारणा अच्छी न रहने पर भी उसका आग्रह देखकर मैंने उसको प्रार्थना भी महाराज के निकट निवेदन निवेदित कर दी वे राजी हो गए निर्दिष्ट दिन में उनकी भी दीक्षा हो गई दूसरे दिन प्रातःकाल विपिन कुटीर में महाराज के कमरे में जाकर देखा कि वे दमा रोग के कारण दम फूलने से बहुत कष्ट पा रहे हैं उनके परिचित ऋषिकेश से एक साधु आए थे जिनके साथ वे बहुत कष्ट से बातचीत कर रहे थे कल रात को ऐसा दमा का दौरा हुआ कि मालूम होता था अभी प्राण निकल जाएंगे साथ साथ ऐसा भी भाव मन में आया कि यह शरीर जाने से मेरा कुछ भी नहीं जाता दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाकर उन्होंने इस अंतिम बातों को कहा दीक्षा दान के कारण ही उन्हें ऐसा रोग हुआ जानकर मैंने अपने को भी दोषी समझा किंतु यह शरीर जाने से मेरा कुछ भी नहीं जाता उनकी यह बात भी मन में आंदोलित होने लगी वह आज भी स्पष्ट याद है अवसर पाने पर शिष्यों से हंसी दिल लगी करने में भी वे नहीं चुकते थे याद है 1930 सौ ईस्वी में विद्यापीठ के कामकाज के कारण चिंतित होकर मैं उनके पास मठ में गया मुझे देखते ही वे बोल उठे You have put on a little flesh. तुम कुछ मोटे हुए हो उस समय स्वामी गणेशानंद जी महाराज ने कहा क्यों न होगा वह तो अब एसिस्टेंट सेक्रेटरी हुआ है उन्होंने भी हँसते हुए लोग जिस प्रकार उंगलियों से चांदी का रुपया बजाते हैं उसी तरह अंगूठा और तर्जनी उंगली का सहयोग कर कहा क्यों रे कुछ हुआ मैं उस समय बहुत ही चिंतित था उत्तर क्या देता उन्होंने दूसरे ही क्षण कहा दे साले पैर दबा दे उस दुश्चिंता के समय उसकी चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर मैंने अपने को धन्य समझा हृदय का भार हल्का हो गया अवतारी पुरुष संसार के कल्याण के लिए ही संसार में अवतीर्ण होते हैं लक्ष्य भ्रष्ट मनुष्य के शांति का पथ दिखा देते हैं और भक्तों को की कल्याण की सदा कामना करते हैं उनके अंदरंग पार्षदों में भी यह भाव प्रगटित होता है क्योंकि वे भी तो उन्हीं के हैं अवतार के अभिलाषित कर्म करने के अतिरिक्त उनको अन्य कोई कामना के कार्य प्रयोजनी नहीं है उन्हें की कृपा से उनके जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाते हैं भक्तों की कल्याण कामना ही उनका एकमात्र कार्य है इस भाव का परिचय मैंने पूजनी महापुरुष महाराज के आचरण में पाया एक बार गर्मी की छुट्टी के बाद देवघर लौट जाना था इधर भेंट होते रहने पर भी बात छुट्टी के बाद देवघर लौट जाना था इधर भेंट होते रहने पर भी जाते समय उन्हें फिर एक बार प्रणाम करने की प्रबल इच्छा थी किंतु मुझे ढाई तीन बजे तक रवाना होना था पूजनी महाराज उस दिन स्वामी जी और खोखा महाराज के कमरों के बीच में स्थान में दोपहर के भोजन के बाद विश्राम लेते थे संभवतः हवा पाने के लिए विश्राम के बाद वे उठकर पूर्व बरामदे में दक्षिणेश्वर की ओर मुख करके एक कुर्सी पर बैठे थे उन्हें उद्विग्न करने की मुझे इच्छा नहीं थी अतः मैं खोखा महाराज के कमरे के भीतर से बरामदे में आया उन्हें प्रणाम कर उठते ही मैं लौटना चाहता था कि उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा देखो जब तक यह शरीर है तब तक यही प्रार्थना है कि ठाकुर के भक्त जो कहीं भी हो सभी में ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग्य हो यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है इस अंतिम वाक्य को उन्होंने दो तीन बार बहुत भाव के साथ कहा बाद में मैंने समझा उनका शरीर धारण केवल भक्तों का कल्याण के लिए ही है उनकी यह करुणा मूर्ति आज भी मेरे हृदय में अंकित है